पियाराम सब ठगी करम प्रणाम जोर जुग पानी सारा संसार में एक परमात्मा एक ज्ञाप है यह नाम रूपात्मक जगत है जगत जो है वो सीतारूप है और उसका अधिष्ठान रूप परमात्मा बस और क्या आ जाए इतनी सब कुछ है ऐसा तो दृष्टि आ गई तो सम दृष्टि आ गई कि सबके मूल में एक ही तत्व तो परमात्मा विद्यमान है ऊपरी ऊपरी जो भेद है ये मुदा भेद झूठे भेद ने यद्यपि कृतमायाद यद्य माया के किए हुए भेद झूठे हैं और जो आज अधिष्ठान लोग तत्व तो है वो सत्य है और वो एक है बुदा भेद यद्यपि कृत माया हा? लेकिन वो छूटता नहीं है कि ये कोटी उपाय सकुन उपाय करो लेकिन ये भेद बुद्धि नहीं छूटती उसमें सबके मूल में विद्यमान जो तत्व परमात्मा है वही सर्वत्र दिखाए ऐसी दृष्टि नहीं आती हुँ? अब वो कब हो जब शास्त्रों का अध्ययन करें तो परमात्मा भाव आवे परमात्मा का ज्ञान हो तब ये जो है भेद बुद्धि समाप्त हो और समृष्टि आवे तो ये शास्त्र का फल बताते हैं कि समदर्शी और फिर इच्छा कषना ही तो ये दूसरा ज्ञान का लक्षण परमात्मा को प्राप्त अगर कर लिया शास्त्र का अध्ययन करते करते परमात्मा का ज्ञान हुआ परमात्मा की प्राप्ति हुई तो कोई इच्छा को भी नहीं कोई कोई इच्छा बना संसार की कोई वस्तु काम पदार्थ भोग पदार्थ उनकी भी कोई कामना नहीं रह जाती तो तो समाप्त समदर्शी इच्छा गठना ही और हर्ष शोक भय नहीं मनना ही फिर उसको फिर हर्ष विषाद भी नहीं होगा और भय चिंताओं से नहीं उसके मन में उससे सबसे छुटकारा हो जाएगा मानसिक विकारों से उसका छुटकारा हो ये मानसिक विकार व्यक्ति में कब तक है जब तक ही परमात्मा है परमात्मा का ज्ञान नहीं सभी तक है परमात्मा का ज्ञान हुआ परमात्मा हृदय में आया तो उसका प्रभाव ही है जिसे कल बात कर रहे थे तो एक प्रकार का स्पिरिचुअल डिटर्जेंट है अगर वह मानसिक हृदय में आया तो मानसिक समस्त जितने विकार हैं उन सबको ढोकर के साथ कर देगा उस परमात्मा का प्रभाव है तो वही यहाँ कह देते हैं कि जहाँ उसने परमात्मा को जाना तो भेज बुद्धि समाप्त हो जाएगी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी हर्ष विषा समाप्त हो जाएंगे भय चिंताओं के लिए समाप्त हो जाएंगी उसका फल है असज्जन मम उसे तब कहते हैं कि देखो ऐसा व्यक्ति जो हो तो फिर सज्जन हो गया अब उसमें कोई विकार नहीं रहेंगे अब हमारे हृदय में कैसी बात करता है कि लूढ़ी हृदय बस ही धन संसार में देख लो कोई जो भी व्यक्ति अपने पास पैसा छिपा करके बचा करके कैसे रखता है बार बार उसको गिनता रहेगा खर्च नहीं करेगा बार बार गिनता रहेगा निकालेगा नहीं आ, तो जैसे हुआ ऐसे करता रहता है देखभाल उसकी करता रहता है बचाए रखता है भगवान कहते हैं बस ऐसे ही हम अपने भक्तों को करते हैं उसकी देखभाल पूरी रखते उसका त्याग नहीं करते बुलाते नहीं ऐसे भगवान कैसे रखते तुम तो सारी संत प्रिय मोरे और भगवान तो तो तो तो तो में कहते हैं कि देखो तुमने तो तुम तो संत वैसे हो तुम तो भले ही सब तुम तो हमारी शरण में आए नहीं तो आते तुम कैसे इसलिए तुम्हारे जैसे संतों के लिए और भक्तों के लिए तो हम शरीर धारण करते हैं कि गरम देह नहीं आने नि फिर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम शरीर धारण करते हैं नहीं आने हो रहे किन और दूसरे लोग कितना ही निहोरा प्रार्थना करते रहे उनके लिए थोड़ा हमारे उनकी कोई परवाह हम तो ऐसे भक्तों के लिए संतों की उनकी रक्षा के लिए नीति के लिए तो सगुण उपासना के हित निरत नीति चरण ने फिर फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे साधना क्या करनी चाहिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो साधना भी व्यक्ति को करनी पड़ती है परमात्मा के ज्ञान के पहले साधना साधना के माने व्यक्ति अपनी वासनाओं को धीरे करके शुद्ध करे परमार्जित करे उसके साधना तो सगुण उपासक तो भगवान सर्व रूप भगवान की उपासना करें सगुण पासना के भगवान चाहे भगवान राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप हों शिव रूप हो देवी दुर्गा कोई रूप हो जिसमें प्रियता हो उनका उनका स्मरण करे उनका नाम जप करे मंत्र जप करे ये उपासना कह है इसका फल क्या है उसकी उपासनाएं शुद्ध होती हैं हृदय शांत होता है एकाग्रता आती है जिससे सगुण उपासक और परहित निरत दूसरा काम ये करे ये तो सदा ये विचार करता रहे कि अन्य व्यक्तियों का हित किस में है कहा किसका हम क्या सहायता कर सकते हैं किसकी क्या सेवा कर सकते हैं बराबर तो इस प्रकार का ध्यान रखें पर हित निरत हिंसद के हित में लगा रहे ये भी एक साधना है और आवश्यक साधना है जब तक व्यक्ति ये सोचता रहे हैं, दूसरे लोग मुझे और क्या कर रहे इससे क्या मुझे और मिल जाए सिर्फ तो गलत रास्ता है उल्टा रास्ता है ये आध्यात्मिक रास्ता नहीं संसारी लोगों का यही दृष्टिकोण है कि हमको और क्या मिल जाए कौन क्या दे दे इससे क्या लाभ हो जाए इस प्रकार से खुश खुशते घूमते पु, पु, घूम रहे हैं ये संसारी दृष्टि है पारमार्थिक दृष्टि क्या है आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि हम अन्य लोगों की क्या सहायता कर सकते हैं अब देखो इसके भीतर एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र छिपा है राष्ट्र छिपा हुआ है वो ये है कि जब व्यक्ति दूसरे की सेवा सहायता करता है तब उसके अंदर छिपी हुई परमात्मा की दिव्य शक्ति जागृत होती है और उसे पता लगता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं और करता भी दिखाई देता है गुरु <laughs> जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे समाज है और क्या क्या मिल जाए कौन मुझे क्या दे दे तब तक, तक उसकी शक्तियां शक्तियां शुप्त बनी रहती हैं वो तो अपने आप से खोखला बना रहता है दुर्बल बना रहता है और ये दुर्बलता का लक्षण भी है कि और कोई हमें क्या दे देते जहां तक दूसरे की सेवा करने लगा दूसरे को देने लगा दूसरे को करने लगा जितना जितना वो करेगा उतनी उतनी शक्ति उसके, उसके अंदर से प्राप्त होगी जागृत ज्ञान भी आवेगा बुद्धि भी लगेगी बल भी आवेगा साधन भी उसके पास जुटेंगे शारीरिक शक्ति बारी शक्ति ये सब उसको प्राप्त होगी बस परमात्मा अपनी जो चिन्मय मिशन की प्रतिज्ञा है उसे बार बार पढ़नी चाहिए जानते होंगे लोग बार वी स्टैंडर्स वन फैमिली चार उसमें है उसको बार बार पढ़े उसमें ये अंत में कि भगवान आपकी शक्ति हमें प्राप्त हो और जो आप संसार के ऊपर कृपा करते हैं वो मेरे द्वारा अपने लोगों में कृपा हो माने परमात्मा हमको ऐसी शक्ति दे कि मेरे मुझे इंस्ट्रूमेंट बनावे और फिर हम सारे जगत को अपने जो सेवा कार्य है उसका करें तो परमात्मा का, का काम क्या है संसार के सभी लोगों को सम्मान लगाना धन के मार्ग लगाना उनके सब दुखों को दूर करना ये सब भगवान का काम तो जो भगवान का काम है वही काम मेरे द्वारा हो हुँ? तो मेरे द्वारा कब होगा जब वो भगवान ही शक्ति देगा हमारे अंदर वो जागृत हो तब तो कर पाएंगे अपने आप से कर पाएंगे इसलिए थोड़ा सा विचार करें तो पता लगेगा कि ये रहस्य है इस प्रकार की अपनी आत्मिक शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो सेवा अवश्य करनी पड़ेगी उसी से जागृत हो और अधिक से, अधिक से अधिक सेवा करने को तत्पर रहे जितनी अधिक करेंगे उतनी शक्ति जागृत होगी अब जो ये सोचे कहा फिजूल में भागते प्रो परेशान परो, तो अपने आराम से देखना बस उसके माने शक्ति सो गई आप सो गए आप बैठ गए श्वेट वगैरह इसी सब लोग कहते हैं ये सब जो व्यक्ति के विकास के लिए वो कहते हैं जो व्यक्ति बैठ गया उसका प्रार्ध बैठ गया जो व्यक्ति जो लेट गया सो गया तो उसका प्रारब्ध सो गया जो व्यक्ति खड़ा हो गया उसका प्रार्थ खड़ा हो जो व्यक्ति किसी कार्य में लग गया व्यस्त हो गया उसमें हो गया उसका प्रार्ध जाग गया ये लौकिक तरह भूलना तरीका ही है पारमार्थिक तरीका यह है कि जो जितना ही बड़ा कार्य करने में लगा हुआ है संसार के उद्धार के लिए परोपकार के लिए सेवा के लिए समाज इत्यादि के, के लिए उसको परमात्मा की उतनी ही शक्ति प्राप्त आज नहीं तो कल प्राप्त होगी जब परमात्मा देख लेगा कि यह व्यक्ति लोक कल्याण के कार्य के लिए निश्चित होकर के लगा हुआ है बदले में कोई नहीं यश कीर्ति चाहता धन सम्पत्ति नहीं चाहता उसके बदले और फिर सेवा कार्य में लगा हुआ तो प्रभे कितनी शक्ति उसके अंदर जागृत ये व्यक्ति जब करके देखा तो तभी पता लगेगा उसको बस कहने से नहीं यह उदाहरण देखने हो तो ऐसे करके देखें संसार में जितने भी पुष्ट हुए महान इसी प्रकार के गांधी जी स्वयं अपने जीवन में लिखते हैं कि हम पहले जो वो सो सो करके इसी प्रकार के थे स्टूडेंट लाइफ में और जब उसमें भी आए क्लेस्टर भी हुए तब भी कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेटांग वगैरह में उन्होंने वहां के वासियों के लिए दुर्दशा की देखी तो उनकी सेवा के लिए और अंग्रेजों से उनको जंगों से छुड़ाने के लिए जहां से उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया तो फिर देखों में कैसी कैसी शक्ति आती गई और कितने कितने सहायक उनको मिलते गए कितना कितना उनको धन भी मिल गया कितने कितने साधन जुट गए सभागह उनके एक साधारण सा व्यक्ति ऐसा महान हो गया राष्ट्रपिता बन गया तब ये स्थितियां में कैसे आती हैं उसकी युक्ति सूत्र है उस सूत्र से कार्य करो भी कराती है न करो आ, कौन झंझन में पड़े ऐसे ही चीज ऐसे ठीक ऐसे ही चीज ऐसे करके समाप्त हो जाएगा जीवन तो कहते सगणों पासक पर हित निरत और नीच दृढ़ और नीच में मैं नैतिकता के ऊपर धर्म के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चले मैंने अब सुख कल्याण कार्य समाज सेवा का काम दुनिया यानी कितने लोग करते हैं लेकिन उसके पीछे क्या है उनका स्वार्थ अपना है बेईमानी इनके मन में घुसी हुई किससे जो घूक बना किसे किससे किससे और कर रहे हैं सेवा क्योंकि तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं होने वाला है ऐसे लोग तो सब जो है वो अपना लोगों को जितना धोखा देंगे और जितना कमा लेंगे तो इस तो संसार है ना धोखाधड़ी वाले काम दुनिया में करते ही हैं। और करते हैं उसका उनको लाभ भी तत्काल दिखाई देता है लेकिन अंत में उनका विनाश होता है उनको कोई स्थाई उनको विकास प्राप्त होता हो वो सब उनको नहीं ये कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर न्याय पर चलते हुए बिना किसी स्वार्थ के लोक सेवा के कार्य तो में लगो तो आध्यात्मिक शक्ति क्या आत्मज्ञान आएगा परमात्मा की स्वरणा अपने अंदर लगने लगेगी। व्यक्ति को जो लगता है कि हम तो खोखले हमें है ही क्या क्या हम कर सकते हैं तो जहां वो परमात्मा एकदमी जागृत हुआ उसकी शक्ति प्राप्त हुई तो उसकी शक्ति की अनुभूति भी व्यक्ति होगी कब जो हमारे अंदर शक्ति है वो हमारी क्या है तो परमात्मा ये है कोई करा उसी के द्वारा ये हो सकता है नहीं तो कैसे हो सकता इसमें सगव उपातक पर हित निरत नीत चढ़ने तेलर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम और कहते हैं कि वो ऐसे सूत्र जो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और फिर बाधावाज आ जाती है कि जिनके द्विज पद प्रेम जिन्हें कि द्विजों के, के पद में प्रेम है माने जो उनके जो है विपरों के चरणों में प्रेम है विपृत के प्रेम के माने हैं विप्रेत पारिभाषिक शब्द है उसकी डेफिनेशन अपनी है उस वो समझने कि जो व्यक्ति जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं शास्त्र ज्ञान है उनका उनसे भी प्रेम रखे माना जिसको कि भगवान के चरण पकड़ने शास्त्रों का अध्ययन करना है तो शास्त्रों के साथ एक समस्या ये भी है कि उनको अपने मन से लेकर के हम पढ़ने बैठेंगे तो उनके तात्पर्य को नहीं समझ पाते एक बार नहीं दस बार पढ़े बीस बार पढ़े तो कुछ कुछ तो समझ में आता है लेकिन उसकी गहराई कहां तक है क्या तात्पर्य है वो पकड़ में नहीं आता उसके लिए जो इन शास्त्रों के ज्ञाता है उनमें भी प्रेम होना चाहिए उनके निकट बैठे उनसे सीखें उसको ये कहने का तात्पर्य यहां पर ये है सिंह के कुछ दुज पद प्रेम यहां न भगवान के पद के माने लिटल शरीर भगवान के कोई है उनके कोई व्यय है ये भी तात्पर्य नहीं है और वित्र का भी पैर और कुछ नहीं है मित्र का भी पैर ही है कि मित्र के पास बैठो उससे शास्त्र को सीखो बस यही मित्र के चरणों का प्रेम और कोई शारीरिक चरणों को प्रेम से कुछ नहीं रखा सुन लं से सुशक अलग न नाते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे राम वसन सुन बानर जूठा सकल काई जय कृपा भरूथा सुनस विभीषण प्रभु कृ पानी सुनमार मृत जानी पदयम बुझ गयी पारिवार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 जगति पावनी देवी सदा शिव वन पावनी दे मस्तु कई प्रभुगणवीरा मा जागृत सिंधु कईरा जगति सखा तब उत् घोरदर्शय नमो गज गई Allahumma as-sahirama tullatul bisara Allahu Akbarumma drastina bil bayy ya Allah la man qudaya nalunja swasangira prachanna Allahu Akbar Allahu Akbar jaraka dir sanaratum di surajya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 सुन सकल गुण तेरे है अब भगवान कहते हैं तेरे लंगने के सब गुण है जो हम बताए तुम्हारे जिस प्रकार होनी चाहिए और ऐसे सब पास रहते हैं और ऐसे लोग कन्या सेवा ये सब बातें तुमने को अब ये भगवान के समी के पास रहे भगवान करने के की भगवान हमको चाहे हमको ऐसी भी नहीं है प्लाने हमको तो सिखा आपकी सेवा करें क्या बनना आपसे ऐसा प्रतियोग करने लगी फिर तो भगवान ने बताया कि भक्ति जिसे कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति वर्ण की और फिर बाग ने कह दिया ने कर कि तो असल दर्शन में बात हुए है की सब प्रकार को तुम्हारी अंतर भक्ति तो सब प्रकार के दृढ़ एक प्रकार तो नहीं नौ प्रकार की भक्ति सब तुम्हें नहीं है उसके सप्तम के अंत माने सभी को उसको लगा कि हम सही रात के कह रहे है। तो को समाएंगे जो जो, और हम तो ऐसे करते हैं। हम रहे है हम है करते हैं। तो सामा शरीर है हम क्या कर सकते हैं हम बताओ ऐसे कर रहा था ना लेकिन भगवान ने उसके लिए इस प्रकार की ही भावना छाई उससे कहा कि सुन लंगे चलो तुम सब गुणगे होते तो कैसे तुमका अनुमान मिलते और कैसे तुम्हारी विधि आती है ये सब तुमने कृष्ण की गीता में जी देवान बिहार पढ़िए उसमें हम घुमा शुरू करते हैं की जब दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक जन में जो होती है वो तो ये सम्पत्ति होती है दूसरों में आज की सम्पत्ति होती है और भगवान फिर कोई संपत्ति का वर्णन थोड़े निकके आशी संपत्ति का वर्णन करने लगे तो फिर अर्जुन कर गया भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा ते ते ते आजीन नहीं। आजीन नहीं की तो उसको लगा कि वो चलते तो कहीं ऐसा न हो आसू संपत्ति भी हो तो भगवान तो ने उसको करो नहीं तुम्हें आसूरी सम्पत्ति नहीं है कोई संपत्ति है देना पड़ा भगवान को सब आगे है आपकी संपत्ति का वर्णन हम अर्जुन को लगाइए की आपकी संपत्ति का वर्णन विस्तार भगवान का फिर आ रहे हैं इसके माने अंदर आपकी संपत्ति है सब इसका विस्तार कर रहे हैं चर्चा कर तो उसको निर्भर करने के लिए कहा कि तुम्हारे अंदर वास्तविक संपत्ति मन में कोई संपत्ति तुम्हारे अंदर ऐसे अब भगवान इतना अपने स्वभाव का वर्णन करते ऐसा हो वैसा हो मेरे शरण में आए हुआ तो हमको लग सकता है कि इसके तो हमारे अंदर भगवान सब हैं देख रहे होंगे इसलिए वो कह रहे हैं सब इस प्रकार का ऐसा होना चाहिए चाहिए सब भगवान को आश्वासन देते है तुम्हारे अंदर ये सब है इसलिए तुम अपने मन में भी भावना करो कुछ दिन भावना फाने के हम तुमको तुम्हारे अंदर सत्री ताकि क्या गुण तो चाहिए वो भगवान ने सिर्फ अपने मुख से कह दिया बोले ऐसा होगा वो भगवान को प्रिय होगा बार बार याता रहता है इसमें भगवान का प्रिय भगवान का प्रियो यदि समाज में जो है सम्मान नहीं मिली सब कभी कभी लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं की हमारे में मित्र क्या हुआ आप बहुत साक्षा नहीं मानेंगे तो कहता था वो तो भगवान को प्यारे हो गए तो समझ गया <coughs> <coughs> तो मरे नहीं तो भगवान के प्यारे होने के माने और भगवान कहें जो सबको सुभा मरा समाज में तो भगवान उसी प्रकार की बना देते भगवान के प्रिय के मानी ये है कि तो देखो तो भगवान आनंद का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप अब जब भगवान का प्रिय हो गया उसके हृदय में परमानंदी अनुभूत होने लगे ज्ञान की ताकत हो गई ये भगवान की प्रियता है है उसमें फिर कोई दुख भगवान का आनंद ऐसा है जो अनाथ जिसमें दुख प्रेम से मिल जा सकता कोई भव चिंता उसमें लगी नहीं सकती ऐसा भगवान आनंद है भगवान असन्न है निर्णित है ज्ञान भी नहीं दिखता है भगवान की सिद्धता है तो जब आम बचने सुन बानर भी उठा भगवान ने जब इस प्रकार बताया तो वहाँ कितने बानर लोग सब सुनिए गए से भगवान क्या बोलें तो सकल कहें उठा कहते हैं है खान भगवान की के जो प्रकार का विषण भगवान की उदास में रोशनी का दिया नहीं तो राम में पूजा उसके भगवान के बचन दानों में अमृत को समान लगते थे बड़े लगे थोड़ा आरम्भ आ गया उसको प्रसन्न हो गया और भगवान की बात को तो सुनते सुनकर अगाता, अगाता और सुनना चाहता है तो उसने क्या किया और हृदय समातन प्रेम न पारा कैरू के जो हृदय में जो भीषण के हृदय में भगवान का प्रेम समाता है मैंने उसका प्रेम से परिभूत हो गया और अगर वो विद्यूषण का प्रसंग जो वो हो जीव की पूरी कथा और ये उसमें जितना पत्रिका का पद है अठावनवा पद तो उसमें यह सब प्रतीक बता दिए गए हैं की उसमें कौन कौन राष्ट्रीय मानस में किसके क्या प्रतीक तो है, है, कि है तो उसमें ये कि भी है तो जीव की गति क्या होती है वो है? जीव जब तक की अपने जो आ सकती है रहता है पर उसका स्वामी रहता है उसके अभिनु से रहना पड़ता है और उसकी दुर्गति होती है लेकिन वही दीव जब परमात्मा के शरण में जाता है सारी सारी परंकारीख जाता है और परमात्मा के आनंदित हो जाता है विश्राम सुख प्राप्ति मदा तो अभी यहाँ पर पहुंच गये यहाँ तो परमात्मा के शरण में जाते हुए कैसे भाव से उसने भगवान को कैसे देखा कैसे जाना और फिर भगवान ने उसके सब कैसे प्राप्त कैसे आश्वासन दिया तो परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद जीव जो है फिर तो संसार के दुखों से छुटकारा पाया जाता है विश्राम पा जाता है आश्वस्त हो जाता है की अब वो निर्दय है कोई तो चिंता नहीं आनंद नहीं है लेकिन उसके बाद क्या होता है जीव का फिर अब जीव ऐसा नहीं आत्मा आत्मा हो गया परमात्मा को प्राप्त हो क्या खत्म हो गई ऐसा लगता है ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके प्राप्त करते हाँ वो परमात्मा स्वपर स्वस्थ भव प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना सिख नहीं हो जाता समस्या नाप्त हो जाती है लेकिन अब उसके बाद भी निरीक्षण की जो कथा है वो जीवन की कथा है वो आत्मभाव परमात्मा रख करके मन बुद्धि में आओ शरीर में आगत में आओ लेकिन अनाशक्त भाव ऐसी आवे निर्मी भाव ऐसी आवन मुक्त होकर के जीवन दीजिए जीवन फिर भी परमात्मा को प्राप्त होने के बाद मत छोड़ेगा तो उसके बाद में जीवन से चले चलेगा अब जीवन कैसे चलेगा अब आज की कथा दो समय की जो स्थिति है वो, बता। वो इसको आता है, जिस जीव को परमात्मा तो तो की प्राप्ति हो गई उसका व्यवहारिक जीवन कैसे चलता है कैसे चलेगा वो तो उसने क्या किया तो देखते तो उसको अपने परमात्मा का प्रेम तो पूर्ण हो गया आनंदित अपने आप अपना देव स्वामी क्या आप तो चढ़कर सबके स्वामी परमात्मा ने है तो आप सुनिए सड़क साली जो आपके सामने आते है उनकी आप करने वाले रक्षा करने वाले हैं और अंतल्याणी सत्य हृदय की बात को तो जानते ही और सबके अधानी में मान्य ये हो गया जो दूसरे की बात को जान जाएगा जो भी कुछ जानते मंत्र हो जाए ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन संस्कृत में अंतर यानी का दूसरा है यानी जो शासन करने वाला नियमन करने वाला माने करने वाला संचालित करने वाला है परमात्मा ही समस्त जगत और प्राणियों के जीवन में अधिकार रूप होकर के भीतर लगा हुआ है वहीं से उनका सबका करने वाला उदाहरण जैसे देखो समुद्र की पतरंग है उन का नियमता कौन ये पर, तो ये पर कहने आ सकते हैं अधिकों में अगर कोई शक्ति है तो गलती शक्ति है बस कर्णियों आपसे किसी प्रकार व्यक्ति प्राणियों में जब कैसल शक्ति में जो दूरी शक्ति शक्ति हो तो परमात्मा की है किस अर्पण करते हैं पूरे प्रचंड बातना रही कहता है की पहले हमारे घर में कुछ पहली बातना संसारी सुखभोग की प्रार्थना की थी और सभी अब हम आपके सामने आए आपके प्रेम ऐसी काम ऐसी और आपकी कृपा से वो सब प्रार्थना करे आप सबके ऐसा भी होता है जो सब इन वार्थनाओं से अधीन वार्थना तब तक रहेंगे जब तक जी हो तब तक को प्रार्थना करेंगे संसार में सब हो जाए मन को वार्थना पकड़ा है तो को अपने आप में लगा तो मुझसे कोई बात नहीं है, आप ज्ञानी बच्चे वो अपने आप को वासना भी वासनाओं से करेंगे कोई बात तो नहीं विभिषण क्या देता है कहता है अब मुझे कोई बात बातना सबसे छुट्टा पहले क्या बातना थी अब उसको शिक्षक का इतिहास जैसे देखो घंटा में विभिषण रहता है तो घंटा में राजा है तो रावण राजा है लेकिन रावण के साथ साथ उसके दोनों भाई हैं, वो भी राजा के समान ही है कुंभकर्ण तो भी राजा के समान है और बेबूषण तो भी राजा के समान है और राहण कहीं नहीं बेबीषण का मनो कुंभकर्ण का मन सोता रहता है और अगर रामा जो कहीं जाता है सर्वलोक में जिले के लिए लड़ने की जित करने के लिए तो लंका में कौन शासन करेगा छोड़ जाए तब देखना भाग तो सारा राज्य प्रकार विभूषण भी उसके अच्छे में करता ही रहता था और जब रावण जी ऐसा राजा के समान वो भी मंत्री का काम करता ही था बाकी अपने राज्य कार्य में वो भी सहयोग करता था तो विभिन्न ऐसा तो क्यों करता था क्योंकि उसे राज्य की और धन संपत्ति की इच्छा थी इसलिए वो रावण को सहायता करता रहता था और उनके साथ रह करके ये सब करता राज्य की वासना थी राज्य सुख की वासना थी सरकार की बात सब तो लगता रहता था अब हम डाकता था पड़ता रहता था उसको तो भी वो सबसे क्या करे अब जब हमें जाते हैं तो उसकी धोखी सुनते रहो दुनिया में सो समझ करते हमें कहीं कभी कोई किसी का में, सरकारी हो ता प्राइवेट हो अब जहाँ नौकरी भी करेगा जहाँ कोई उसका मालिक होगा तो मालिक उसके काम सीखने की खरीदेगा काम से कहा जाए ऐसी उसके बुद्धियों क्या यही, यही से से आ आ तो हमारा पालन होना यही हमारा ये ना यही सारे तो हमारे कई चीजें हैं और कहा मजबूरी होती है इसी प्रकार से षण के साथ में भी राज्य सुख की मजबूरी थी और उसके भोगनी प्रार्थना की इसलिए वो उसको छोड़कर लेकिन जब हनुमान सिंह समझा रहे सुख है और क्या ये सब भोग भोग है ये सब मित्र के बराबर हुआ है तो भगवान केन्द्र में तुम्हारा दान ये सब तुम्हारी इस प्रकार चिंता और तुम्हारी इस प्रकार की पत्नी रहेगी और ये समझे जिनका सनक मजबूर बात तुम्हारे ये भाव छूटेगा नहीं जैसे सात कैसे तुम्हें यहाँ रह रहे हो तो ये तुम्हारी समस्या समाधान में आ रही है पंजाब भगवान की तब उनके भगवान की साधन सब वहाँ से छोड़ करके आता है इसलिए विभिषण उस बात को स्वीकार करता है कि पहले में बातना थी जिसके कारण में वहाँ पड़ा हुआ था लेकिन हनुमान जी ऐसी संस्कृति सहायता हुई तो आप जो सुनना सूरत सुनी आयी हूँ ऐसे विभिषण कहता न की आपके हमने कानों से आप सुना तो आपके पास में आया तो सुना सुना हनुमान जी सूचना सुन करके तब वो आया तब वही कहता पहले बातना थी मां हुआ था अब वार्थना खत्म हो अब आपके अनुसार में जो तो कैसे सब ऊपर के तरीके से मन में बासना हो तो अब कहीं की धारा पही अब वो धारा की बाढ़ आई तो उस बाढ़ में विकास कर कर जैसे सब बह जाए पानी कहीं नदी में बाढ़ आ तो सब पार चला जाता है ऐसे इतने सब जो हमारे अंदर जितनी बासना जितने शर्मन तार ये सब के विकास वो साफ कही तो में अब भगती पावनी आप क्या चाहेगी आप तो बस भगवान का प्रेम भरा रहे और आना पाएंगे लगती प्राप्त हो अब तो भक्ति भगवान जी प्राप्त हो पावनी लगती सदावनी है सदा से तो मन पावनी देव तो शंकर जी को मन में जो भक्ति की है उसी प्रकार की भक्ति में जो आए वही है जब ये वो मस्तु कभी प्रभु रन ही भगवान ने कहा ऐसे ही होगा वो भक्ति भगवान ने बताने खेली ने प्राप्ति दो प्रकार अपने आप भगवान में प्रेम लगता है शास्त्र के पर परमात्मा को प्राप्त करता है तो जिनके के से परमात्मा की प्राप्ति भक्ति के बल पर वो एक वस्तु को चाहिए, और दूसरी भक्ति परमात्मा जीव को स्वीकार कर लेने मिला लो अपना करके मान दूसरी भक्ति जब तक परमात्मा अपने जीव को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक पूरी व्यक्ति ने वो व्यक्ति तो परमात्मा तक पहुँच गया लेकिन भक्ति उसकी अभी वो परमात्मा तक तो लगता हुआ है वह छूट गया तकनी दिखे लेकिन वहाँ परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया पकड़ लिया तो बस वो स्थिर हो गया शांत हो गया अब भक्ति अपने का प्राप्त हो गयी अब इस भक्ति का इस प्रकार का ग्राह भगवान ने भक्ति देख कितनी भक्ति के बाद में भी भगवान ने स्वामी के बाद में भक्ति ही मांगी क्यूँकी उस भक्ति की भी आवश्यकता भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और मांगा प्रतरा लेकिन भक्ति को दी तो भक्ति समुद्र के पानी का विवर्थ भगवान ने तो समुट्र का पानी मंगाया और पानी मंगा कर क्या किया जगह सखा परीक्षा नही के भूषण कहा की हे मित्र यज्ञ तुम्हारी कोई तो अब तुम्हारी तपासना खत्म हो गयी कोई कामना सबने नहीं है बात